जिसमें लाखों के दक्षिणा बांटी गई उस यज्ञ में सिनी कुहु ज्योति पुष्टि प्रभा वशु कीर्ति धृदि तथा लक्ष्मी इन नौ देवियों ने चंद्रमा का सेवन किया यज्ञ के अंत में अश्वव्रत स्नान के पश्चात संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने उनका पूजन किया राजा धiraj सोम दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगे महर्षियों द्वारा सत्कारित वह दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा के बुद्धि भ्रान्त हो गए उनमें विनय का भाव दूर हो गया और अनीति आ गई फिर तो ऐश्वर्य के मद से मोहित होकर उन्होंने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया देवताओं और देवर्षियों के बारंबार प्रार्थना पर भी उन्होंने बृहस्पति जी को तारा नहीं लौटाई Tab Bramhajii nesvayengi bieech mei padekar Tara ko vaapas kira aya Us sa mei hokar Kaha Mere kkshetr mei Tumhne dúsare ka garv Nahin dharan karna chahe Tab usne treen ke samohu Par us garv ko tiaag diya Pieda hoote hii Usnei aapne Tara se põuchha ठीक-ठीक बताओ यह किसका पुत्र है तब वह हाथ जोड़कर बोली चंद्रमा का है इतना सुनते ही राजा सोम ने उस बालक को गोद में उठा लिया और उसका मस्तक सूंघकर बुद्ध नाम रखा यह बालक बड़ा बुद्धिमान था बुद्ध आकाश में चंद्रमा से प्रतिकूल दिशा में उदित होते हैं मुनिवरों बुद्ध के पुत्र पुरुर्वा हुए जो बड़े विद्वान तेजश्वी दान शील यज््य करता तथा अधिक दक्षणा देने वाले थे वे ब्रह्मवादी पराक्रमी तथा शत्रों के लिए दुर्दर्श थे निरंतर अग्नि होत्र करते और यज्यों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे सत्य बोलते और बुद्धि को पवित्र रखते थे तीनों लोक में उनके समान यशश्वी दूसरा कोई नहीं था वे शांत तथा सत्यवादी थे इसलिए यशस्विनी उर्वशी ने मान छोड़कर उनका वरण किया राजा पुरुरवा उर्वशी के साथ पवित्र स्थानों में 59 वर्षों तक विहार करते रहे उन्होंने महर्षियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग में राज्य किया उनका ऐसा ही प्रभाव था पुरुरवा के साथ पुत्र हुए जो गंधर्व लोक में प्रसिद्ध एवं देवकुमारों के समान सुंदर थे उनके नाम इस प्रकार हैं आयु अमावसु विश्वायू धर्मात्मा श्रुतायू धृढायु बनायू भवायू ये सब उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे अमावसु के पुत्र राजा भीम हुए भीम के पुत्र कांचनप्रद और उनके पुत्र महावली सुहोत्र हुए सुहोत्र के पुत्र का नाम जनुधा जो केसनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे उन्होंने सर्पमेद नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया एक बार गंगा उन्हें पति बनाने के लोभ से उनके पास गई किंतु उन्होंने अनिच्छा प्रकट कर दी तब गंगा जी ने उनकी यज्ञशाला बहा दी यह देख जनु ने क्रोध में भरकर कहा गंगे मैं तेरा जल पीकर तेरे इस प्रयत्न को अभी व्यर्थ किए देता हूं तू अपने इस घमंड का फल शीघ्र पाले यूं कहकर उन्होंने गंगा को पी यह देख महर्षियों ने बड़ी अनुनय करके गंगा जी को जनु की पुत्री के रूप में प्राप्त किया तब से वे जानवी कहलाने लगीं तत्पश्चात जनु ने युनाशु की पुत्री कावेरी के साथ विवाह किया युनाशु के सांपवश गंगा अपने आधे स्वरूप से सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी में मिल गई थीं जनु ने कावेरी के गर्भ से सुनद्य नामक धार्मिक पुत्र को उत्पन्न किया सुनद्य के पुत्र अजक अजक के बालकाश और बालकाश के पुत्र कुश हुए कुश के देवताओं के समान तेजस्वी चार पुत्र हुए कुशक कुशनाव कुशांभ और मूर्तिमान राजा कुशक वन में रहकर ग्वालों के साथ पले थे उन्होंने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप किया 1000 वर्ष पूर्ण होने पर इंद्र भयभीत होकर उनके पास आए उन्होंने स्वयं अपने को ही उनके पुत्र रूप में प्रकट किया उस समय वे राजा गांध के नाम से प्रसिद्ध हुए पुष्यक की पत्नी पौरा थीं उसी के गर्भ से गांध का जन्म हुआ था गांध के एक परम सौभाग्यशाली कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती था गांध ने उस कन्या का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र ऋचिक के साथ क्या था ऋचिक अपनी पत्नी से बहुत प्रसन्न रहते थे उन्होंने अपने तथा राजा गाद के पुत्र होने के लिए पृथक-पृथक चरु तैयार किए और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा सुबह इस चरु उपयोग तुम करना और इसका उपयोग अपनी माता से कराना तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह तेजस्वी क्षत्रिय होगा लोक में दूसरे क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेंगे बड़े-बड़े क्षत्रियों बड़े का संहार करने वाला होगा तथा तुम्हारे लिए जो चरू है वह तुम्हारे पुत्र को धीर तपस्वी शांति पारायण एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाएगा अपनी पत्नी से यूं कहकर भृगुनंदन ऋचिक घने जंगल में चले गए और वहां प्रतिदिन तपस्या में संलग्न रहने लगे उस समय राजा गाधि अपनी स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए ऋचिक मुनि के आश्रम पर अपनी पुत्री से मिलने के लिए आए थे सत्यवती ने दोनों चरु ऋषि से ले लिए थे उसने उन्हें हाथ में लेकर अपनी माता को निवेदन किया कि उसकी माता ने दैववश अपना चरु पुत्री को दे दिया तथा उसका चरु स्वयं ग्रहण कर लिया तदनंतर सत्यवती ने समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया उसका शरीर अत्यंत उद्दीप्त हो रहा था देखने में वह बड़ी भयंकर जान पड़ती थी ऋचिक ने उसे देखकर योग के द्वारा सब कुछ जान लिया और उससे कहा भद्र तुम्हारी माता ने चरु बदल कर तुम्हें ठग लिया तुम्हारा पुत्र कठोर कर्म वाला और अत्यंत दारुण होगा तथा तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी होगा क्योंकि मैंने तपस्या से सर्व रूप ब्रह्म का भाव उसमें स्थापित किया था तब सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न करते हुए कहा मुने मेरा पुत्र ऐसा न हो आप जैसे महर्षि से ब्राह्मणाधम की उत्पत्ति हो यह मैं नहीं चाहती यह सुनकर मुनि बोले भद्र मेरा पुत्र ऐसा हो यह संकल्प तो मैंने नहीं किया है तथापि पिता और माता के कारण पुत्र कठोर कर्म करने वाला हो सकता है उनके यूं कहने पर सत्यवती बोली मुने आप चाहे तो नूतन लोगों की भी सृष्टि कर सकते हैं फिर योग्य पुत्र उत्पन्न करना कौन सी बड़ी बात है आप मुझे शांतiparayan कोमल स्वभाव वाला पुत्र देने की कृपा करें यदि चरू का प्रभाव अन्यथा न किया जा सके तो वैसे उग्र स्वभाव का पौत्र भले ही हो जाए पुत्र वैसा कदापि न हो तब मुनि ने अपने तपोबल से वैसा ही करने का आश्वासन देते हुए सत्यवती के प्रति प्रसन्नता प्रकट की और कहा सुंदरी पुत्र अथवा पौत्र में कोई अंतर नहीं मानता तुमने जो कहा है वैसा ही होगा तत्पश्चात सत्यवती ने ब्रघुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया जो तपस्या पारायण जितेंद्रिय तथा सर्वत्र समभाव रखने वाले थे सत्यवती भी सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्यात्मा स्त्री थीं वहीं कौशिकी नाम से प्रसिद्ध महानदी हुई एक क्षा को वंश में रेणु नाम के एक राजा थे उनकी कन्या का नाम रेणुका था रेणुका को कामली भी कहते हैं तप और विद्या से संपन्न जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अत्यंत भयंकर परशुराम जी को प्रकट किया जो समस्त विद्याओं में पारंगत धनुर्वेद में प्रवीण क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे ऋचिक के सत्यवती से प्रथम तो ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि हुए मद्यम पुत्र सुना सेप और कनिस्ट पुत्र सुना पुक्ष थे कुषका नंदन गाधि ने विस्वामित्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया